अध्याय 31. स्वामी महेश्वरानंद एक दिन जयराम वाटी में अपनी जन्मतिथि के दिन मां सुबह से ही अस्वस्थता का अनुभव कर सोच रही थी कि आज वे स्नान नहीं करेंगी किंतु बाद में यह सोचकर कि लड़के यह सुनकर चिंतित होंगे अंत में उन्होंने स्नान करने का ही निश्चय किया संध्या के बाद उन्हें बुखार हो आया मेरे उनके पास जाते ही उन्होंने कहा बेटा पहले मन की बात सुनना पहले मन ही गुरु है यही देखो ना आज सुबह उठने के बाद ही लगा कि शरीर अस्वस्थ है आज नहाऊंगी नहीं और फिर तरह तरह से विचार कर अंत में नहा लिया अब भुगत रही हूं मां ने कहा ठाकुर कहते थे खाना गरम, सोना नरम अर्थात गरम भोजन करना और नरम बिस्तर पर सोना कोयलपाड़ा मठ में एक विशिष्ट भक्त एक दिन मां को प्रणाम करने गए बातचीत के दौरान उन्होंने कहा हम लोगों के पैर छूकर प्रणाम करने पर यदि उन्हें इस तरह कष्ट होता है तब तो वैसा करना उचित नहीं यह सुनकर मां बोली नहीं बेटा हम लोग तो इसीलिए आए हैं हम लोग यदि पाप ताप नहीं लेंगे हजम नहीं करेंगे तो कौन करेगा पापी तापियों का भार और कौन सहन करेगा फिर भी जो अच्छे लोग हैं उनके द्वारा पैर छूने से कुछ नहीं होता पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पैर छूने से पैर एकदम जल उठता है तुम लोग अवश्य पैर छूकर प्रणाम करोगे बेटा जयराम बाटी में एक दिन रात को हम लोग खाने बैठे एक जुगनू दिए के चारों ओर उड़ रहा था किसी भक्त ने उसे पकड़कर बाहर छोड़ दिया इस पर मां विरक्त होकर बोली उस पर इतनी दया की आवश्यकता नहीं उसे मार डालो अभी दिए पर गिरने से खराब होगा